कौन झोले देता है झोला कम कम दे तो ठीक तो है तुम्हारे प्रेम का उपहार स्वीकार करता हूं लेकिन मेरी फीस का क्या उस महिला ने पूछा तुम्हारी फीस कितनी तो ज्यादा से ज्यादा जो वो बता सकता था उसने कहा तीन सौ रुपया उस महिला ने झोला खोला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 कि मैं अंधेरे में थोड़ा प्रकाश का इंसाम कर लूं आग की जुलमत में कोई नूर का सामा कर लूं अपने तारिक सबिस्ता को सबिस्ता कर लूं इस उजड़े हुए घर को बसा लू इस खाली घर को बसा लू इस अंधेरे में कोई समा फरोजा कर लूं ये बहुत अंधेरा है यहां बहुत अंधेरा है एक समा जल जाए जिंदगी की ये हंसी आख मुझे भी दे दे बार जुलमा से सीने की फजाह है बोझल न कोई साज तमन्ना न कोई सोचे अमल न तो कोई अभिलाषा बची न कोई आकांक्षा बची न कोई जिंदगी में रस बहता मालूम होता है आह कि मसल से तेरी मैं भी जला लूँ मसल तेरी मसाल को मेरे करीब ले आ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 आखिरी प्रश्न प्रार्थना क्या है प्रार्थना अहोभाव की दशा है प्रार्थना कृतज्ञता की दशा है प्रार्थना है धन्यवाद परमात्मा ने इतना दिया है हम कम से कम धन्यवाद तो दे प्रार्थना है उसके स्वागत की तैयारी अतिथि आएगा अतिथि आता ही होगा घर पर बंधनवार लगाए फूल की माला गूंथे आरती सजाएं, प्रार्थना स्वागत की तैयारी है अतिथि कब आ जाएगा पता नहीं हम तैयार तो हूं जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नित बंधनवार बंधाती हूं प्राण तुम्हारे स्वागत में द्वार देहरी अंगना देखो सारा सदन बुहारा है कोमल हैं परिचरण तुम्हारे इसीलिए पंखरियों से सारा पंथ समारा है जब से सुना सहन तक तुम आ जाओगे चौक पूर्ति मंगल कलश भराती हूं जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नितबंधनवार बंधाती हूँ वीराना सा जीवन समझा था मैंने सोचा कोई भी तो मेरा मीत नहीं अनजाने अधरों पर सहसा आ जाए ऐसा कोई भी तो मेरा गीत नहीं जब से सुना गीत तुम मेरे गाओगे नए नए नित छंद बनाकर लाती हूं जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नितबंधनवार बंधाती हूं इन नैनों में नए सपन का मेला है सतरंगी ये चाह हृदय में मुस्का कैसे काटूं पंख कल्पना के सुंदर मन की सोंच रही चिरया देखो अकुला थी जब से सुना प्राण पर मेरे छाओगे नए नए नित मादक सपन सजाती हूँ जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नितबंधनवार बंधाती हूँ चौराहे पर खड़ी हुई हूं सोच रही पता नहीं तुम किस पथ पर होकर आओ मैं दीवानी बनी तुम्हारी जग कहता इस पागलपन को दुल जब से सुना अजाना पथ अपनाओगे डगर डगर पर दीपक रोज जलाती हूं जब से सुना द्वार पर मेरे आओगे नई नई नितबंधनवार बंधाती हूं कब आ जाए अतिथि किस मार्ग से आ जाए किस द्वार से आ जाए इसकी तैयारी का नाम प्रार्थना है प्रार्थना एक स्वागत की भाव दशा है औपचारिक प्रार्थना में मत पड़ना सहज हो प्रार्थना सरल हो तुम्हारे हृदय से उठी हो तो ही सार्थक है शास्त्री ना हो हार्दिक हो फिर चाहे तुतलाने ही जैसी क्यों ना हो तुमने देखा छोटा बच्चा जब पहली बार तुतलाने लगता है तो उसका तुतलाना भी कितना प्यारा लगता है फिर बाद में जब ठीक ठीक बोलने लगेगा सम्यक रूपण बोलने लगेगा तो शायद कोई इसकी फिक्र भी ना लेगा लेकिन तुतलाना इतना प्यारा लगता है कि मां मगन हो जाती कि पास पड़ोस के लोगों को बुलाती कि देखो अभी बताने जैसा कुछ भी नहीं फिर जब बोलने लगेगा तो कोई फिक्र नहीं लेगा प्रार्थना शुरू शुरू में तुतलाने जैसी और जो प्रार्थना तुतनाती है वही परमात्मा तक पहुंचती ख्याल रखना हार्दिक हो सहज हो तुम्हारी हो आ मैं किसका साथ गहू गगन में लेती घटा हिलोर कल्पना नाचे बनकर मोर भावना खींचे अपनी ओर कहो मैं किसके साथ बहू आज तिरती अधरों पर प्यास हृदय भी बैठा मौन उदास श्वास में उद्वेलित उच्छ्वास वेदना से मृिमान रहूं नयन की भाषा है अनजान व्यक्त से उड़ते मेरे गान बड़े ही असमंजस में प्राण विवस्ता का अहिताभ सांझ की बेला बहुत अधीर फिरकता फिरता मंद समीर घुटन भर भर जाती है पीर कसकती किससे बात कहूं आज मैं किसका साथ कहूं कहो मैं किसके साथ बहूं प्रार्थना ऐसे निवेदन प्रेम की बात है आकाश दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता इसलिए जो उत्तर की प्रतीक्षा करेगा उसकी प्रार्थना जल्दी ही बंद हो जाएगी उत्तर की प्रतीक्षा ही मत करना तुम अपना निवेदन जारी रखना तुम इसकी फिक्र ही न लेना कि वह उत्तर देता है या नहीं उस तक बात पहुंचती है या नहीं इस सब की चिंता ही मत लेना तुम ये कोशिश ही मत करना कि मेरी प्रार्थना परमात्मा को बदले तुम इतनी ही फिक्र करना कि मेरी प्रार्थना गहरी होती जाए गहन होती जाए मेरी प्रार्थना मेरे आंसुओं से भीगे मेरे आनंद से भीगे मेरी प्रार्थना पर मेरी मुस्कुराहट की छाप हो और मेरी प्रार्थना पर मेरे प्राणों के हस्ताक्षर हो बस इसकी फिक्र करना और एक दिन अचानक प्रार्थना पहुंच जाती तुम्हारी तुतलाहट सुन ली गई और उसी घड़ी तुम्हारे शून्य के मंदिर में वह निर्दोष चेतना प्रवेश कर जाती समाधि की पहली झलक आएगी आएगी निश्चित आएगी जीसस ने कहा है जो मुझे हुआ तुम्हें हो सकता है वही मैं तुमसे कहता हूं जो मुझे हुआ वह तुम्हें हो सकता है वो सभी का जन्मसिद्ध सिद्ध है